निरूपण विंडा बारवा पदार्थ है सोलह में से सैव स्व पक्ष स्थापन ही नो वही जल्प कथा जब अपने पक्ष की स्थापना से रहित होकर चलती रहती है क्यों दूसरे को खंडन करने से मतलब अपना पक्ष की स्थापना भी नहीं करना है जल्प में क्या था शास्त्रार्थ जीतने के लिए ही होता है इन जितने के उद्देश्य के साथ साथ होता है मैं अपनी पक्षी स्थापना करूँ अगले का मात्र खंडन करू लेकिन अब यह नहीं है अगले का खंडन करना ही मुख्य उद्देश्य हो गया अपना पक्ष कुछ है ही नहीं ना स्थापना करना अपना कोई पक्ष को केवल अग्नि का के खंडन करो तुम्हें बंद कर दो काट करते जाओ उसका जैसे विधंडावादी है ज्यादातर वितंडावादी है वादी लोग, उनके अपनी कोई पक्षापन करना है नहीं, अगले का खंडन लगे स्वपक्ष स्थापना ही पूरा समाप्ति हो जाती है ना वैतंबिक्ता पक्ष पुरुष है उसके अंदर अपना स्थापित कोई पक्ष होता ही नहीं है कथा तो नाना वक्तृत्व पूर्वोत्तर पक्ष प्रतिपादक वाक्य संदर्भ कथा का लक्षण करते कथा किसते हैं बहुत से वक्ताओं के द्वारा बोले जाने वाले पूर्व पक्ष तथा तथा उत्तर पक्ष के प्रतिपादक वाक्य समूह को कथा कहते हैं मुकम्मत जितने भी शास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं सब जल्द कथा ही है क्योंकि जल्द कथा ज्यादा इसलिए कि इनकी अपने अपने पक्ष स्थापना करने तो लगे हे खंडन करते हैं उन्होंने ने कहा उन्होंने वो कहा सब बहुत बौद्ध सबको लाया सबके खंडन करते अपने इसे अधिकतर ग्रंथ आपको जो मिलेगा जल्द पक्ष वाला ही ग्रंथ भी होते हैं जितने प्रखंड ग्रंथ आचार्य शंकर के बनाए हुआ है सब लगभग वाद पर ग्रंथ गुरु से संवाद रूप उन्होंने दिखा दिया है और विकंडा का ग्रंथ जो सुप्रसिद्ध महान ग्रंथ है खंडन खंड का आदि खंडन खंड का आद्य जो है एक विधंडात्मक महान ग्रंथों में से माना जाता है जिसके जवाब आज तक तो कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ उसको श्री, काटने श्री, तो नहीं। है? श्री हर्ष श्री श्री उन्हें लिखा तत्त्व निर्णय क्या अपेक्षा रहता ही तत्त्व निर्णय ये करना ही नहीं चाहते ये यही तो और, तो बताया। ये तो दिया मूल में और क्या लिखा मूल में तो लक्षण दिया कथा कराना वक्तिक वाक्य संदर्भ है कथा भागवत कथा नहीं है यहाँ पर <laughs> आपको पूछना वही मतलब उन कथाओं को कोई मतलब नहीं नाना वहां पर भी क्या है भागवत आदि में नाना वक्त पूर्व पुर पक्ष उत्तर पक्ष के रूप में एक तरह से किया गया वस्तुओं को भी और वचन में। नहीं होता है कहानी के रूप में लिया जाता है, है वहां पर नाना वक्ता अमुक ऋषि ने कहा अमुक ऋषि ने कहा और जन नौ योगीश्वरों के संवाद वगैरह देखिएगा नौ वक्ता है वहां पर इस तरह से कई जगह आप संवाद रूपी वहां देखते हैं उसे व्यक्ति जल्द कथा रूप संवाद ही ज्यादा होता है वहां पर और वाद रूपियों का वाद अथवा नाना वक्ता है पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष रूप से प्रतिपादन किया ऐसे जो वाक्य समूह है उसको कथा इनके अपने मत के अनुसार कथा का लक्षण और हम लोग करते दूसरा कथा मैंने क्या कम ब्रह्म कम ब्रह्म के ब्रह्मी स्थितिर्यया सा कथा क मे ब्रह्म में न कम ब्रह्म कम ब्रह्म ऊपरिषद में आया है कम ब्रह्म के मैंने ब्रह्मणी स्थिति था ना स्था था तो, तो सा कथा है, का है कस्था बनना चाहिए सकार का लोप हो जाता है कथा बनता है शब्द उन्हें ब्रह्म में स्थिति प्राप्ति हो ब्राह्मी स्थिति प्राप्ति हो उसके लिए जो बोला जाए सुना जाए उसका नाम कथा है जितने ऊपर शे सब इसलिए कथा हो भागवतवर इसलिए कथा शब्द से कहा जाता है उन सभी में इसलिए कि ब्रह्म की चिंतन है ब्रह्म स्थिति लाने के लिए सब कहानियों के माध्यम से वर्णन किया वे जाएक पूर्वक ले जाया जा रहा है वहां आयुर्वेद शास्त्र में भी आचार्य चरक ने अवरिचर संहिता में इसी को क्या कहा दूसरे शब्दों में कहा संभाषा कथा को कहा संभाषा सम्यक भाषण कर संभाषा वो भी दो प्रकार को उन्होंने वा लिया संधाया संभाषा और विग्रीय संभाषा संधाय संभाषा जो है मैं दोनों लेना वादो जल्द को अनुसंधान पूर्वक संभाषण हो रहा है विचार बस कर संभाषण करते, तो संधाय करते और विग्रीय संभाषण तोड़ फोड़ करो को अगले को काटो काटो काटो, काटो। वितंडा उसको उन्हें विग्रीय संभाषण कहा संग्रह किया लेकिन जैन और बौद्धों में एक ही मानते कथा वाद कथा होती है जल और धंडा को बिल्कुल मानते नहीं कहते गलत है जल एक दूसरे को हराने के लिए उल्ट पटांग बोलते रहोगे उत्तर करते रहो अगले के बुद्धि फेल होने तक तो तुम लड़ते ही रहो ये कोई बात बनी ये तो बहुत अनैतिक अमानवीय है इसे जैन और रेसा बहुत अहिंसावादी प्रधान है ना वो कहते कि उचित नहीं उसे भी छल कुत्तर देना उसको जाति बोलते हैं निग्र स्थान में जाति असद उत्तर ने गर्भेकूफ बना दिया अगले को ये जो चीजें हैं बिल्कुल उचित नहीं कहते हैं जल पर विदंडा को कथा में रखना नहीं चाहिए वाद ही एकमात्र कथा है और उस वाद कथा में भी गुरु शिष्य को समझाता है गुरु को बातों को काटता है कई बार कई बार उसका समझाता है कई बार उसका खंडन भी कर देता है गलत है तो उसमें भी गुरु को भी छल या असल तर्क प्रयोग नहीं करना चाहिए जैन और बौद्धों का लेकिन नयाय का कहना है कि नहीं वाद जल पर वितंडा तीनों ही होना ही चाहिए कथाएं तो उसका प्रयोजन है बिना प्रयोजन का नहीं बोल रहे वितंडा का भी बहुत बड़ा प्रयोजन है यदि वितंडा के द्वारा किसी के पक्षों को अपने कर दिया और आपने कोई पक्ष की स्थापना न करने पर भी सब पक्ष जिनका खंडन किया आपने उतने पर जब खंडन हो गया उसे अवश्य जो परिशिष्ट पक्ष होगा वही वास्तविक पक्ष हो जाएगा अपने आप संसार में आपने स्थापना भले नहीं किया विधंडा में न्याय विमासन जो जैन बौद्ध जितने भी दर्शन सबको खंडन कर उनकी जो आधुनिक व्याख्या लोग नव्य लोग उनको भी खंडन कर दिया बचा क्या अद्वैत बच गया तो खंडन तो नहीं है अपना पक्ष के कुछ देना पड़ता ना अपना अपने सिद्ध भी नहीं किया उन्होंने अद्वैत सिद्धि करने की कोशिश नहीं किया उन्होंने सब कर खंडन करने से परिशेष बचा जो वही सत्य है वही अद्वैत है इस तरह से उसको कोई खंडन नहीं कर सकेगा फिर कि अन्य के के तो अपनी, अपनी पशु स्थापना करने की जरूरत है ही नहीं। और जो बोल रहे हम सब इन सब खंडन कर दो जो परिशेष बच गए हमारा है ही परिशेष क्या बच रहे अद्वैत बच रहे तेरा बच ही नहीं रहा अरे समाज जी का वितंडा आधार पर लेके चलते हैं और श्रीहर्ष के वितंडा के तर्कों का इस्तेमाल करते हैं तो बचता अंत में महत्व तो उनका त्रैतवाद कहाँ बचेगा कहां बचे तो से होगा इसमें फेल हो जाते है एक दो बार हमें हम हमारे साथ में टकरा है कुछ आर्य समाज इस तरह के दो तो हम यही बोलते थे साहब शुरू कर देता था बोलता था पढ़े हो वेदांत वही जान के शुरू करते थे पता है ये आर्य समाज की वेदांत पढ़े हो पकेगा नहीं नहीं बोलेगा आप कभी किसी आर्य समाज नहीं सुन सकते कि शांकर वेदन पढ़े हो कभी नहीं बोलेंगे, नहीं। नहीं। नहीं नहीं बोलेंगे। नहीं इस पाप करने को मजबूर करना है पहले। या सच कहो हमसे पहले पूछे वेदना पढ़ा नहीं चलो अन्य वेदना नहीं पढ़ा शांकर वेदन पढ़ा नहीं चलो कोई बात नहीं न्याय दर्शन पढ़ा नहीं विमानसा पढ़ा नहीं कितने पाप करेगा पूरक फिर क्या पढ़ा नहीं कुछ नहीं पढ़ेगा ऐसी से चार। ये शुरू करते हैं समाज और सीधा वेदन के काट का शुरू कर देंगे फिर सीधा चलो क्या क्या सा है कहे ये जगत मिथ्या है ब्रह्म पला चतना कैसी हुई देखो प्रश्न कहा उठाया वेदांत तो तो वेदा पढ़ाई नहीं तो कैसे मालूम जगत मिथ्या है। ऐसे धूर्त के बड़ा मीठे बने गुरुजी गुरु जी करके बातें करेंगे हाँ मैं ऐसे लोग बच्चे जैसे लपेट लेते हैं हम भी छोड़ते नहीं इसे करके करते तो जितना पाप करते जाओ करते जाओ फिर अंत में अपने आप जवाब तेरे दे रहे उसे हम भी क्रॉस क्वेश्चन करते इसीलिए जवाब नहीं देता जब वो कहता है भाई ये जगन मित्त पहली बार ब्रह्म जगत की कल्पना कैसी हुई ये सब प्रश्न पूछा आपने ये स्वीकार कर लेना ब्रह्म है आपने स्वीकार कर लेना ब्रह्म है उसमें कौन कल्पना की कैसी कल्पना हुई तुम पूछ रहे हो इसका आपने अधिष्ठान को स्वीकार कर लिया कि नहीं बोलो नहीं बोलेगा तो ना, तो। <laughs> ना बोलना है ना बोल रहे हो तो, तो पूछ रहे हम क्या बोलता है प्रश्न कहां से आ गया कि भ्रम में कैसी कल्पना हुई आपके मनुसार मैं पूछ रहा हूँ आपने निर्णय कैसे ले लिया कि मैं मैं जानती ये बताओ पहले जिस तरह से उसको प्रश्न में हम लपेटते जाते हैं देखिए इस तरह से ये सब ंग लोगों के लिए वितंडा का दुरुपयोग लोग करते तब उन्हें कहा कि भाई क्यों आप मान रहे हैं नहीं न्याय है को सूत्र बनाया न्याय सूत्र नीचे दिया देखिए तत्व व्यवसाय संरक्षणार्थम जलप वितंडी बीज प्ररोना कंट के शाखावरण न्याय पांच चार दो पचास अगले प्रश्न अगले प्रश्न तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम जल प्रदंड जो तत्व का अध्यवसाय हुआ निश्चय हुआ उसकी रक्षा कैसे हो उसके लिए जल प्रवदंड आवश्यक है तो साधारण से नहीं हो सकता पहले तत्व निश्चय हो जाए उसके उस तत्व निश्चय की, रक्षा, की रक्षा करने के लिए जो का प्रहार है है उसका खंडन के जल्पवाद जरूरी फिर कोई करना लग जाए वहां डा की जरूरत है इसे जो निश्चित तत्व है उसकी रक्षा करने के लिए जल्द और उसी प्रकार जैसे करते हैं बीज का प्ररोह हो गया जब बीज का प्ररोह हो गया तो क्या करेंगे आग? कांटे चारों तरफ से उसकी रक्षा करें जैसे कांटे चीजों को बचा करके चारों तरफ आप उस अंकुर की रक्षा करते हैं ठीक उस तत्व की रक्षा करने के लिए कांटे के जैसे ही ये जल और बौर वित बता दिया इसलिए वितंडा भी आवश्यक तत्वों में से है अब अवितंडा आदि में प्रयोग किए जाने वाले हित्वाभाषों का वर्णन करना जरूरी है केरवा पदार्थ इनका हित्वा भाष निरूपण कल भी संक्षेप में आया था अविस्तारण लेंग्वेज को हित्वाभाष निरूपण हम पहले कागता अनुमान प्रकरण में हित हमारे अलग पदार्थ है इसलिए इस जगह पर वर्णन नहीं करेंगे आगे वर्णन करेंगे। क्ता पक्ष मध्ये रूपाणाम मध्य ये नें अहेतवभाषा कहते हमने पहले वर्णन अनुमान प्रकरण में निरूपण में स्पष्ट कर दिया था कि जो है पांच रूप से उत्पन्न होना चाहिए सदेतु को पक्षसत्तम सत्तम सपक्ष सत्तम विपक्ष व्यापृतत्व अबाइट विषयत्म और हर ये पांच रूपों को होना जरूरी है इनमें से एक रूप भी जिस हेतु हे का बिगड़ जाए तब वह हेतु हितवास का जाएगा वही करे उ नाम पक्ष धर्मत्वादि रूपा नाम मध्य पक्ष सत्ता आदि जो पांच रूप बताया गया उन रूपेण हीना एक भी रूप से यदिहीन हो जाए उसको हेतु कहा जाए कतिपय हित रूप योग लेकिन इन अहितु में भी पांचों में पांचों नहीं ऐसी बात नहीं है पांचों रूपों से अनुपन्न ऐसा नहीं है वो उनमें कुछ तो है पांच में से तीन है या दो है या चार है कुछ रूप तो घट रहे हैं ना वही करें कतिपय मैंने कुछ हितों तो का जो रूप पांच में से चार तीन दो उनका योगात् वह उनमें होने से हेतु आभाष माना हेतु के तो हेत तो समान भाषित होते हैं जिसे उनको हित्वभाष तो कहा जाएगा और कितने अनेक समाला पांच असिधे तो पहले ले रहे क्रम थोड़ा बदल रहे यहां असिध विरुद्ध जानबूझ के दो को पहले ले लिया क्योंकि इनको कुछ और विचार प्रकट करना है अन्य उनके अपेक्षा से बाकी तीन को आगे ले रहे हैं अनेकांतिक प्रकरण समकाल भेद से पांच माना जाता है का तो सबसे सब पहला लक्षण उदयन आचार्य के कौन से रहे हैं? असिद्ध क्यों कहते पहले सिद्ध किसे कहा जाए सिद्ध कौन है जो सिद्ध है उसे भिन्न का नाम असिद्ध हो जाएगा जिसके पास सिद्धि है वो सिद्ध है सिद्धि क्या है फंस गया सिद्धि का मतलब है पक्षवृतित्व जो हम पर्वत में धुआं को देख रहे हैं यदि पर्वत में धुआं नहीं दिखेगा तो अनुमान आगे बढ़ेगा ही नहीं खत्म का नहीं पर्वत पर्वतक कोई अनुमान करेगा क्या धुआं का दिखना ही सिद्धि है पर्वत में धुआं का दिखना ही सिद्धि है ताज सिद्धि से युक्त हेतु है धूम से धूम को सिद्ध हेतु कहा जाए सिद्धि से रहित हेतु वो असिद्धि। कोई समझा रहे मूल में आ रहे थे, थे सारी बातें अत्र उदय ने ना उदय आचार्य लक्षण किया व्याप्त से तो पक्ष धर्म तती व्याप्त हेतु का पक्ष धर्म के रूप में प्रतीति होने का नाम ही सिद्धि ही तद अभाव असिधि उसके अभाव का नाम असिद्धि यहाँ योग्य सिद्धिया नहीं आनीमा महिमा गरिमा लगीमा आदि कोई लपड़ा नहीं है यहां सिद्धि का तात्पर्य जो व्याप्ति आपने ग्रहण किया था रसोई घर में तार से व्याप्ति से विशिष्ट जो हेतु है धुआं उस धुएं का पक्ष में दिखने का नाम पर्वत में दिखने का नाम ही सिद्धि है इस प्रकार की सिद्धि जिन हेतु में ना होवे ऐसे हेतु का नाम असिद्धि हेतु है इत्यासिद्धि लक्षणम उत्तम यदि भी वृद्ध हेतु कि विरुद्ध हेतु तो किस लोग करते हैं सात्य भाव व्याप्त हेतर तो विरुद्ध भाव से व्याप्त तो है तो बात वही बनी इसका तो पक्ष में रहेगा नहीं तो विरुद्ध और असिद्ध अंतर क्या रहेगा ये प्रश्न तच्छा यदि तो विरुद्ध विरुद्धादिशु विरुद्धादि सभी में भी बात घट सकती है संभव होती थी, थी। सांकरियम प्रत्यते तो का अन्य के साथ सांकर हो जाएगा कहते न तथापि यथान सांकरियम था फिर भी जिस प्रकार सांकर दोष नहीं है उसी को हम आपको समझाएंगे नियम क्या है बता रहे देखो यो ही साधने योजना पर दुष्ट गुप्तो सुष्ट गुप्त कारको दूषण मितियावत नान्य गति यो ही साधने जो दोष यो से दोष पड़े ना, जो दोष हेतु के प्रति सबसे पहले सामने गया स्फुर्त हुआ यो ही साधने पूरा परिस केवल आगे प्रकाशित्व इतना ही नहीं समर्थश्चर समर्थ भी दोष किस चीज में समर्थ है दुष्ट गुप्त दूषितत्व का ज्ञान कराने में समर्थ है हेतु युक्त है इस बात को ज्ञान कराने में जो समर्थ है वह दोष सएव दुष्ट युक्त कारक हो वह दोष जो इस प्रकार से दुष्ट ज्ञान को कराने वाला है उसी को दूषण उसको प्रथम दूषण माना जाएगा वहां दो तीन आने का सवाल ही नहीं जो पहले करा दे वही उस हेतु दोष माना जाएगा भले वह लक्षण अन्य में भी घट रहा हो अन्य भी वहां पर लागू हो सकते हो लेकिन जो पहले आकर के दोष को स्थापित कर दिया है हेतु में और दोष तो ज्ञान को प्रकट कर दिया वह दोष कोई मुख्य दोष माना जाएगा अन्य भी यद्यपि एक ही हेतु में आपको न्याय सिद्धांत में पड़ेंगे ना और में दिखाएंगे ऐसी ऐसी चीज जहां एक हितु में सब पांचों दोष विचार भी है वो सतप्रदेश बना देंगे उसके लिए सारी चीज दिखा देंगे ऐसा भी हेतु है लेकिन पांच वहां पर घट रहे हैं उसके लिए किसको मानोगे जो अत्यंत कम समय में शीघ्रता पूर्वक हेतु में दोष को कर दे वह दोष को हम मानेंगे दुष्टता का जो ज्ञान पैदा होने में जो जितना लंबा समय लगाता है उसको हम प्रथोपस्थापित नहीं मान सकते ये बड़ा प्रतिशत बड़ा गड़पड़ी पहले अनुमान समझो फिर दूसरे अनुमान समझो और उसके अभाव की सिद्ध कर रहा है कि नहीं कर रहा है समझो फिर दोष ज्ञान स्थापित होगा उसमें। लंबी प्रक्रिया है कालात्ष्ट में भी विचार करना पड़ता है अनुमान का विषय को पहले समझो फिर समझाता है उसके साथ अभाव को या कोई दूसरे प्रमाण से प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा दूसरे प्रमाण से बाधित हो रहा है कि नहीं लंबी प्रक्रिया है ऐसा हमेशा बाधित को अंत में रख देते हैं झंझट खत्म करो वो बाधित लास्ट सत्य प्रति से पहले रखते हैं कि दोनों लंबे समय लेने वाले हैं बाकी तीन में कम समय लेने वाले हैं असिधि दोष भी कम समय लेता है असिधि में भी व्यापक से तो ज्यादा तो तो समय लेता है कि साथ ही निर्णय लो साधन के अव्यापक निर्णय लो तो उपाधि निर्णय होगा फिर हेतु को सौपाधिक हेतु निश्चय करोगे वो भी लंबी प्रक्रिया है असिधि में ए आश्रय असिध झटपट निर्णय हो जाएगा साधारण अनेकान्तिक झटपट निर्णय हो जाए में उनको निर्णय करने जब दोष शीघ्रता पूर्वक कम समय में उपस्थापित होने वाले हों उनको ही हमें प्रथम उपस्थापित मानेंगे पुरा पर सदप्रयोग किया समर्थ तेन पुरु पूरा अवस्फूरी के न दुष्टो ज्ञापिताया जब उस पहले प्रकट हुआ जो है दोष के द्वारा दुष्टो ज्ञापितायाम दोष ज्ञान प्रकाशित हो गया तो कथा पर जाते वहीं पर शास्त्र समाप्त हो जाएगा एक दोष दिखा दो इधर में समाप्त हो गया एक जड़ चार पांच दोष दिखाओ सारे दोष दिखाओ या दो तीन दिखाओ एक हेतु में एक दोष दिखा दो अगले ने हेतु प्रस्तुत किया शास्त्र में उसमें एक दोष भी आपने दिखा दिया तो अपना शास्त्र समाप्त हो गई फिर आगे तो दिखाने की जरूरत का प्रश्न ही नहीं उठेगा यदि तब तो शांति दो एक साथ आई सकती कहना है एक से ही जब अगला शास्त्र होकर शास्त्रार्थ ही निवृत्त हो जाता है समाप्ति हो जाती है ऐसा अनेक आएगा ही नहीं तो शांकर्ष कैसे होगा इतना ही नहीं पूरा अवस्फूर्ति के न दुष्प्रज्ञा पितायाम कथा पर जाते तद उपजीविनो अन्य अनुपयोग ना तद आश्रित होकर आने वाले दूसरों का अब अवसर ही नहीं रह गया उपयोग ही नहीं रह गया अब उपयोग उपयोग क्या था यही था शास्त्रार्थ अगले को परास्त करना उसके हेतु में दोष दिखा करके परास्त करना ही मुक्त उद्देश्य था वो जब पूरी हो ही दोष से तो अन्य की उपस्थित उपस्थिति जरूरत ही नहीं उपयोगी नहीं रह गया इसी तरह से मान लो कहीं ऐसा स्थल है जहां पहले विरोध उपस्थापित हो गया विरुद्ध हेतु आ गया वृद्ध दोष जो था जो तो सब व्यावृत होते पक्ष मात्र तो सपक्ष मात्र में वृत्ति इसी का नाम वृद्ध हेतु है ऐसा विरुद्ध हेतु पहले आ गई बाद में अतिथि भी, भी आ गया मान लो बाद में अतिथि दोष भी आ गया स्वरुपासिध हेतु स्वपासित ही होता ना पक्ष मात्र में नहीं रहेगा वहां पर तब क्या करना है तब कहेंगे वहां जो भी पहला आया पहले से आपने वृद्ध हेतु से स्थापित कर दिया वृद्ध दोष दिखा करके यह हेतु वृद्ध हेतु करके आपने जब स्थापित कर दिया वहां पर सिद्धि को लाने की जरूरत क्या है युक्ति वही है, एक हेतु के द्वारा ही अनुमान जब खंडित हो गया शास्त्र तही समाप्त हो गया आगे दोष की विचार करने की जरूरत क्या इसलिए कहते हैं तथा यत्र विरोध हो साध्य विपरी व्याप्ति रूप व्याप्याख्यो दुष्ट ज्यपो यह थोड़ा पाठ नहीं है ठीक कर लेना हम लोग इस पुस्तक में दुष्ट जब्ति कारको नान्य एवं ये पाठ व्य विचाराधेय आप किसमें पाठ कराया कारको विरोधत्वास नान्य विश्राम फिर एक ना पड़ेगा उसके बाद में यत्र इत्यादि बाकी तो मूल प्रिंटेड है छपा हुआ है यत्र बाकी है मूल में विचारादे तथा त्याने अनेकांतिक वि क्या विरोध दोष साध्य विपरी व्याप्याख्यो साध्या व्याप्यता रूपा वह आ गया वह दुष्ट गिप्त कार को विरोधो वृद्धो नामया दुष्ट ज्ञान कारक वृद्ध दोषी माना जाएगा दूसरा जो को नहीं माना जाएगा ठीक इसी प्रकार एवं एवं जहां मान लो वे विचार आदि तीन को लेकर विचार करो दोष भी है कहीं पर प्रकणसम प्रण प्रतिपक्ष भी है और बाधित भी है ये तीनों ही हो सकते हैं इस हेतु है में तब वहां क्या करना है तीनों दिखावे कहते नहीं नहीं जहां वे विचार आधे तुथा पूरा तथा बुद्धि का मतलब क्या? दो कारक ज्ञान में में समर्थ हो गए भी भी ते का का तीनों यही करना पड़ेगा, एक जो पहला उपस्थित हो गया उसी को दोष का कारक माना जाएगा नतु ते अन्य द्वे और उनसे भिन्न जो दो है उनको नहीं माना जाएगा ये पुनर् व्याप्ति पक्ष धर्म विशिष्ट हेतु स्वरूप भावे ना पूर्वोक्ता असिध्यादियों दुष्ट ज्ञप्ति कारक दूषण इसीलिए इकट्ठा पहले दो को लिया असिध और विरुद्ध फिर तीन को लेकर बताया इन तीन में लड़ाई होती है जो पहले उपस्थित हो गया उसी को माना जाएगा अन्य को अपांच को लेकर बोल रहे हैं ये पुनर्व्या पक्ष धर्म विशिष्ट हेतु स्वरूप व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता विशिष्ट हेतु स्वरूप का ज्ञान का भाव है माने उपने परामर्श का भाव ये ना व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श वही करे व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता उससे विशिष्ट हेतु ऐसा जो स्वरूप ज्ञान का अभाव होने से पूर्वोक्त असिद आदि हो पूर्वोक्त असिद आदि सहित सब पांच पांच में से जो भी दुष्ट जित कार दोष ज्ञान के कारक होते हैं तयेव दूषण उन्हीं को दोष माना जाएगा सो असिद्ध उसी प्रकार असिद्धों में से भी है ये समझ लेना पांचों में से एक अकेला असिद्ध भी कहीं दोष दे सकता है यह कोई जरूरी होता है दो उपस्थित हो तीन हो पा चार हो पांच हो कोई जरूरी नहीं किसी भी एक से आप दोष को स्थापित कर दीजिए उतने से ही वह उसका परपक्ष का अनुमान खंडित हो जाएगा जो खंडित तो शास्त्र वहीं पर परेशान हो जाता है इसे आजों और दोषों को प्रस्तावित करने की जरूरत ही नहीं है इसे जहां जितनी जैसी आप कर सको आप के अपने अपनी व्यक्ति का सामर्थ्य पर निर्भर है आवश्यक नहीं है इतना ही इन्होंने समझा दिया ठीक है यह असिद्धि आपने बता दिया लेकिन वह असिध प्रकार स्रिविध आश्रय सिद्ध स्वरूपास व्यापक और भेदाश्र स्वरूपिवेद से तीन प्रकार हेतु तो आश्रय नावगम्य थे स आश्रय सिद्ध जिस से आश्रय किसी से निश्चय नहीं हो पा रहा है स आश्रय सिद्ध यथा गरविंद अरविंद जैसे कि गगनारविंद अरविंद सरोजान अरविंद होने से का जो है जल कमल के समान अत्रि गगनारविंदम आश्रयः है सच नास्तव अरविंद गत्तु का आश्रय पू गगनारविंद आकाश कमल ये अप्रसिद्ध होने के कारण से वह ही नहीं इसलिए से तु को सुरपा से कहा जाएगा लेकिन ऐसे भी कई जगह देखने में सदेतु लगता है होता है वो स्वरूपा बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं यहां देखो ये मैं प्यास है सिद्धा बिल्कुल सत्य है जो बोल रहे हैं इसमें कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं बोल रहे घटो अनित कार्यत्व। बिल्कुल सही बोल रहे घट तो अनित्य होता है कार्यत्वाद सद अनुमान जैसे है लेकिन यह हित्वा है यह कार्य हेतु में स्वरूपा सिद्ध कैसे, कैसे हो गया कथ इसलिए कि का संशय ही नहीं है तो अनुमान क्या है ये? अनुमान उसको कहेंगे ना जो संशय हो इसे संशय का आश्रय ही आसित आश्र है संशय घट अनित्य या नित्य है ऐसे कुछ संशय हुआ था था दुनिया में फिर अनुमान क्यों कर रहे हो घट अनित्य। अतवा अनुमान वही प्रवृत्त होता है जहां साध्य का संशय पक्ष में हो और यह अनित्व का संशय पक्ष रूप घट में नहीं है इसलिए आश्रय सिद्ध हो गया या नहीं कोई समझा रहा देखो ननु आश्रय से घटा दे सब कार्य दिखी हेतु सिद्ध है तो पूर्व पक्ष नहीं आता है इसलिए भाई महाराज आश्रय घटा दि तो दुनिया में प्रसिद्ध है और उसमें कार्य अन्यत्व तो दुनिया में प्रसिद्ध है उसी को तुम अनुमान से सिद्ध कर रहे हो सिद्ध साधक तो सीध से घट नित्य से साधना सिद्ध जो घट नित्य तो उसको सिद्ध कर रहे हो तुम कहते तो ऐसे मत कहो ने अनुमान को समझा नहीं आज तक इसका मतलब नई स्वरूपेण कचित आश्रय भवति अनुमानस्य। से अनुमान का जो आश्रय होता है पक्ष वो स्वरूप से सुनने से ठीक लग गया इतने मार्ग से माना नहीं जाता अनुमान में पक्ष का लक्षण क्या है संदिग्ध साध्यवान होना चाहिए यहां घट है संसार में प्रसिद्ध है इसे घट को पक्ष मान लो ऐसा नहीं होता घट को तब पक्ष मानेंगे जब उसमें जो साध करने जा रहे उसका संशय हो तभी उस आश्रय को माना जाए पक्ष को आश्रय माना जाएगा नहीं तो पक्ष हमारा अनुमान का आश्रय नहीं हो सकता इसे कहते हैं नई स्वरूप न कचे जो आश्रय बहुत अनुमान किंतु संदिग्ध धर्म संदिग्ध धर्म वाला होकर गई धर्मवत्व नहीं वह हम मानते था तो उत्तम भाष्य भाषकर ने कहा भी नानुपलब्ध न निर्णित संय प्रवर्त है, है। अनुपलब्ध विषय में खपुस को पक्ष बना लो श्रृंग को पक्ष बना लो ऐसा नहीं हो सकता जब संसार में तीनों काल में अनुपलब्ध वस्तु है उसको कभी आश्रय नहीं बना सकते न निर्णीत सर्वमत सिद्ध स्वीकृत और उसमें भी अनुमान प्रवृत्ति नहीं करोगे न निर्णित अर्थ है अपितु तो संदिग्ध अर्थ है अब बताओ घट में अनित्यत्व संदिग्ध है क्या नहीं न घटे नित्यत्व संदेह अस्थि घट में अयम घट नित्य वनित्यो ऐसा संशय किसी को होता ही नहीं अनित्यत्व से निश्चितत्व और बल्कि अनित्यत्व उसमें निश्चय हो रहा है सब दुनिया जानती है।, विद्यते। वस्तु में है पक्ष हो भी भी सकता था, था भावात फिर संदेह न होने के कारण इसको हम आश्रय मन पक्ष ही नहीं मान सकते हेतु का यहां होना स्वीकार किया जाएगा इसलिए इस हेतु को आसर से हेतु कहा जाएगा ऐसा हेतु दे देखने में लग रहा है इन भी असुस्टार